दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया में हर इंसान कुछ करना चाहता है, लेकिन सिर्फ चंद लोग कर पाते हैं। सबके सपने बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें जीने वाले सिर्फ कुछ लोग होते हैं। क्यों? क्या उनके पास ज्यादा टैलेंट था? नहीं, बस उन्होंने एक फैसला पहले ले लिया था। मैं एवरेज नहीं रहूँ सुबह उठते हैं, काम करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और फिर सोते हैं। रूटीन चलती रहती है, लेकिन ज़िंदगी रुक जाती है। वो कहते हैं ये 95% लोग इसलिए नहीं रुकते, क्योंकि उनके पास मौका नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बिलीफ़ खो दिया है। उन्होंने मान लिया है कि यही, यही ज� हेल ने अब्सर्व किया कि हम सब अपनी जिंदगी में कंफर्ट के नाम पे अपने सपने मार देते हैं। हम कहते हैं अभी वक्त नहीं है, हालात ठीक नहीं, या मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन असल में हम रेडी कभी नहीं होंगे, जब तक हम खुद को मजबूर नहीं करते रेडी होने के लिए। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती ह� सोचिए आप सुबह उठकर एक छोटी जीत लेते हो तो वो जीत आपके दिमाग को ट्रेनिंग देती है कि आप कैपेबल हो और फिर वो ही बिलीफ दिन हफ्ते और महीने बदलता है हेल्ने कहा था मैं अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंट कर रहा था अगर मैं अपनी सुबह जीत सकता हूँ तो मैं अपना माइंडसेट भी जीत सकता हूँ और � आपकी हर छोटी चॉइस, हर छोटा एक्शन आपके 5% बनने या 95% रह जाने का फैसला करता है। वो कहते हैं, ज़िंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो विश करते हैं, वो बदलती है उनकी जो उठकर एक्शन लेते हैं। और इसी सोच ने उन्हें एक स्ट्रक्चर बनाने पर मजबूर किया, एक रूटीन जो आपको रोज़ या� लेकिन उस रूटीन तक पहुंचने के लिए एक चीज समझनी जरूरी थी कि सुबह कब्ज सिर्फ उठने का नहीं होता, अपने अंदर के डाउट्स से लड़ने का होता है। वो 10 मिनट जो आप अलाम और स्नूज के दरमियान गुजारते हो, वो ही आपके डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन के दरमियान की जंग है। और दोस्तों, हर जंग का फ� अगले हिस्से में हम देखेंगे कि हेल ने कैसे एक-एक छोटी आदत को एक मिररकल सिस्टम में बदल दिया, जो आपके दिन का डीएनए बदल देता है।